कभी छाओ बनकर लहरों में कभी नाओ बनकर धूप में कभी छाओ बनकर लहरों में कभी नाओ बनकर लड़खड़ाए कदम थामा है हा जब लड़खड़ाए कदम थामा है हा मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे नमस्कार ओम शांति आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ पंजाब जलंधर से मेहमान आए हैं पूजा दुहान जी ब्रह्मा कुमार मुख्यालय में तीन दिन का शिविर चल रहा है और इस शिविर में वो आए हैं पूजा जी कैसे हैं आप थैंक यू ओम शांति मैं बहुत अच्छी हूँ तो पूजा जी रेडियो मधुबन के द्वारा आपको बहुत सारे लोग सुन रहे है तो हम चाहेंगे की सबसे पहले आप अपना परिचय दे मेरा नाम पूजा है और मैं पहले मैं बॉक्सिंग करती थी अब बॉक्सिंग करने के बाद अब मैं बॉक्सिंग कोच हो गई हूँ तो, मैं लास्ट तीन साल से बॉक्सिंग बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ बॉक्सिंग की और अभी एलपीयू में मेरे को डेढ़ साल हो गया है मैं अभी एलपीयू में डेढ़ साल से बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रही हूँ जी जी बहुत अच्छा आप अभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है बॉक्सिंग का तो आपके इस जर्नी के बारे में बताया कि आपने कौन कौन से मैच खेले स्टेट लेवल नेशनल लेवल आपने कुछ खेला है उसके बारे में बताइए मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे मैचेस खेले मैं डिस्ट्रिक्ट खेली फिर स्टेट खेली नेशनल खेली और एक बार मैं सरबिया इंटरनेशनल के लिए भी खेलने गई तो मैंने काफ़ी मैचेस खेले हैं उसमें कई मैचेस में मैंने हार जीत का सामना भी किया है हारे भी हैं हम जीते भी हैं नेशनल में, में मेरा थ्री टाइम्स मेडल है एक बार मेरा सिल्वर मेडल है दो बार मेरा ब्रॉन्ज मेडल है जी जी बहुत खूब खेल होता ही है हार जीत के लिए किसी न किसी एक की जीत होती है और किसी न किसी एक की हार होती है लेकिन उन्होंने बताया कि स्टेट लेवल के भी खेले नेशनल लेवल के लिए भी खेला है और कई मैचेस उन्होंने जीते भी हैं और उन्होंने मेडल भी हासिल किया है अब वो कोच का काम कर रहे तो यहाँ आकर आपको कैसे लग रहा है मधुबन में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं अपनी अंदर की जो फीलिंग है मैं वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ बहुत बहुत शांति महसूस कर रही हूँ मैं यहाँ पे पहले क्या था मैं बहुत अग्रेसिव एक्चुअली मैं बॉक्सिंग करती हूँ तो फिर बॉक्सिंग तो है ही एक अग्रेसिव गेम है तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था लेकिन जब से मैं यहाँ ब्रह्म कुमारी से एंट्री इससे जुड़ी हूँ तो मुझे काफ़ी शांति महसूस होती है और यहाँ मधुबन में आके तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मैंने आके बहुत चीजें सीखी हैं जैसे कैसे शांति को बनाए रखना है जी जी जी यहाँ पहली बार आये तो उन्होंने कैसे भी परिस्थिति हो तनाव तो की परिस्थिति हो लेकिन राजयोग मेडिटेशन सभी को शांति की शक्ति प्रदान करता है तो मैं चाहूंगा पूजा जी की ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड में आप कब आ गए अप्रैल से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूं और जब से मैं इनसे जुड़ी हूं मेरे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आ गए हैं मेरे रहन सहन में मेरा पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है जी जी जी जी मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी इसका है एक खेल प्रभाग भी है और जहाँ पर भी भारत की जो टीम होती है अलग अलग स्पोर्ट्स होते है वहाँ पर वो मेडिटेशन सिखाते क्योंकि हर एक जो स्पोर्ट्समैन है उसे मेडिटेशन की भी जरूरत है क्योंकि लक्ष्य हासिल करने के लिए मन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खेल में जैसे बताया कि पहले भी हार जीत होती है लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है और वो हासिल हो जाती है हमारे राजयोग मेडिटेशन से तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से बहुत सारे शोरों में स्पोर्ट्स को राजयोग मेडिटेशन भी सिखाया जाता है मुझे लगता है आपके यहाँ पर भी वो हो होगा तो आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और बच्चों को खास जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्हें भी इसका मार्गदर्शन आप कर सकते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स को सबसे मेन अपनी मानसिक स्थिरता ये जरूरी है जब मन स्थिर होगा तो सही समय पे सही निर्णय ले सकता है तो आपका जब ब्रह्मा कुमारी इसके मेडिटेशन के साथ संबंध हुआ तो उस समय आपको किस प्रकार से अनुभव हुआ जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी दीदियों से मिली तो उन्होंने मुझे इनके राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताया राजयोग मेडिटेशन से जब जब दीदी ने मुझे बताया तो मुझे दो तीन दिन के अंदर ही मैं मेरा लाइफस्टाइल चेंज होने लग गया मे जो स्ट्रेस होता था जैसे सुबह ट्रेनिंग शाम को ट्रेनिंग जो स्ट्रेस होता था वो स्ट्रेस लेवल कम होने लग गया जो दिन हैक्टिक होता था उसमें मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता था आ, जब मैं बच्चों को भी बोलती हूँ मेडिटेशन क्लास करने के लिए तो हम मेडिटेशन क्लास के लिए जाते हैं बच्चे भी काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं उनकी थकान दूर हो जाती है मेडिटेशन से जी जी जी बहुत खूब पूजा जी आपको रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो जाते जाते आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी स्पोर्ट्स हो या फिर कोई एजुकेशन कुछ भी हो लेकिन सबको राजयोग जरूर सीखना चाहिए राजयोग से हम अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं पूरा हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं तो मुझे इस ब्रह्मा कुमारी से राजयोगा मेडिटेशन से बहुत अच्छा फील हो रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा तो मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगी कि आप सबको भी एक बार ज़रूर इससे जुड़ना चाहिए जी जी बहुत बहुत धन्यवाद पूजा दोहन जी कि आप रेडियो मधुबन में आए और अपना अनुभव शेयर किया तो दोस्तों आप सुन रहे थे जलंधर पंजाब से पूजा दोहन जी उन्होंने अपने अनुभव में यही बताया कि राजुग मेडिटेशन के जीवन में काफ़ी अच्छा शांति का अनुभव कर रहा है क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कभी हार होती है कभी जीत होती है और कभी कभी ट्रेस का सामना करना पड़ता है जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी टीम होती है मैदान में अगर हारने लगती है तो बहुत सारा ट्रेस बढ़ जाता है तो वो ट्रेस को कम करने के लिए राजयोग मेडिटेशन हमें बहुत मदद करता है सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं है उन्होंने ये भी बताया की हर एक को अपने जीवन में राजयोग मेडिटेशन को अपनाना है क्योंकि हर एक फील्ड में हम जाते हैं तो तनाव महसूस करते है भागदौड़ का जीवन है तो राजोक हमें बहुत इसकी मदद करता है और हमारा जीवन का तनाव मुक्त कर हमें जीवन में बहुत सारी खुशियां देता है तो चलिए दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे धन्यवाद ओम शांति ओम शांति है राजो दुख दर्द मुक्ति दिलाता है राज दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजो हेरा परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता hilata hai ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं चले दोस्तों आज हमारे साथ फिर एक मेहमान जुड़े हुए गौरव जी गौरव जी कैसे हैं आप ओम शांति गुड बाय आप सुनाएं आप कैसे हैं हाँ बढ़िया तो हम यही चाहते हैं कि हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं आप अपना परिचय दें जी जी मेरा नाम गौरव गुलाटी है so, तो आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ मल्टी कंपनी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का आपको बचपन से शौक़ था या अचानक घर वालों के इच्छा के अनुसार बन गए आप आई थिंक इट वॉज़ अट ऑफ कोइंसिडेंस जी जी सो आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई 12th एग्जाम्स सो आई वॉज लुकिंग इन टू विच प्रोफेशन आई शुड ग्रो सो आई वॉज गुड इन मैथेमेटिक्स सो सोचा कुछ ऐसा करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स का अच्छा यूज़ हो हम्म सो इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट भी था एंड सुना था कंप्यूटर साइंस में काफ़ी स्कोप है हम्म सो so, जे राइट तो किया ही था साथ में एंड सो वेंट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जी जी जी जो अभी स्टूडेंट है स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं और स्टूडेंट पास करने के बाद उनकी भी इच्छा हो जाती है कि हमें कोई फील्ड में जाना है तो ऐसे युवा स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे जी आ, जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं युवा को ये कहना चाहता हूँ कि यू शुड ऑलवेज गो फो वट यू लाइक वट योर पैशन तो जैसे भी ना चुने कि सब ये कर रहे हैं हमें भी ये करना चाहिए तो अगर आप काफ़ी आगे बढ़ना चाह रहे हैं मिडियोकर नहीं रहना चाहते तो आपको पैशन फॉलो करना चाहिए जी जी जी तो आप ब्रह्मा कुमार इसके मुख्यालय माउंट आबू में तीन दिन के शिविर के लिए आए तो आप यहाँ आकर आपको कैसे लग रहा है आई एम फीलिंग ब्लैस्ड फीलिंग लाइक आई एम इन होम जी जी जी एंड uh, ये बताना चाहूँगा कि इट वॉज़ uh, शिविर जो प्रोग्राम है बताया गया सेंटर की जो हमारी इंचार्ज है uh, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैंकरोस सिटीज तो बताया गया शिविर फॉर बिगनर्स हैं तो uh, जिसमें आपको बताया जाएगा इन डिटेल अबाउट राज मेडिटेशन सोचा कि ये जाके काफ़ी सुना था सबसे मधुबन के बारे में तो ये भी अच्छा एक एक अपॉर्चुनिटी है कि जाके वहीं से राजयोग मेडिटेशन के बारे में सीखें आई वॉज़ अमेज से थर्टी थाउजेंड यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन मील्स स्टे एंड एवरीथिंग इज़ वेल well ऑर्गेनाइज जी जी जी तो आपने यहाँ आकर मेडिटेशन भी सीखा है कुछ लेक्चर अटेंड किए हैं जो आपने मेडिटेशन अपने लाया अभी सीखा है जी जी जी और यहाँ के जो क्लासेस आपने सुने आपको कैसा महसूस हो रहा है आ, यही कि काफ़ी नॉलेज हम लेके जाएंगे अपने साथ एंड इट्स अ चेंज मी यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ काफ़ी सेशन्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम हु एम आए परमात्मा कौन है इन वट्स योर रिलेशन देन वी मूव टू वट इज राजोगा मेडिटेशन हाउ इट बेनिफिट्स इन आर डेली लाइफ एंड ये सीखा मेडिटेशन सीखा uh, कैसे stressful situations में आपको काम रहना है कैसे daily आपको बैठना है meditation करना है एक दिन से नहीं होगा हमें रूटीन एक फॉलो करनी चाहिए ये नहीं कि सुबह लेट उठो रात को लेट सो तो जी काफ़ी जी। कुछ सीखा है यहाँ से जैसे आपको अपना डेली रूटीन रखना चाहिए एक टू बी अ बेटर सेल्फ तो आप यहाँ से जा रहे तो आप क्या लक्ष्य लेकर के आप जा रहे हैं साथ में सच बोलूँ तो मैं ये लक्ष्य लेके जा रहा हूँ कि आई एल स्प्रेड दिस मैसेज Across uh, my अक्रोस uh, you should also learn ऑल्सो लर्न राज मेडिटेशन प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट ब्रहमा कुमारी सेंटर यूनिवर्सिटी जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी गौरव जी, जी जलंधर पंजाब से थे और उन्होंने ये बताया कि यहाँ आकर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय में जो शिविर हुआ है उन्होंने पहले बताया कि वो माई मैं कौन हो उसका परिचय मिला ईश्वर कौन है और मेडिटेशन के सेशन में उन्होंने बहुत सारा सीखने को मिला कि मेडिटेशन किस प्रकार से करते हैं और मेडिटेशन हमारे जीवन में बहुत फ़ायदेमंद होता है जो तनाव की स्थिति है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है और हमारे जीवन का वो अविभाज्य अंग होना जरूरी और उन्होंने ये भी बताया कि राज्योग मेडिटेशन से हमें फायदे भी बहुत होते हैं जैसे उन्होंने बताया कि हमारे स्वभाव में भी बदलाव हो जाता है जल्दी हम सोते हैं जल्दी उठते हैं तो हमारी आदतें भी बदल जाती है तो चलिए दोस्तों आप भी अगर कहीं मौका मिलता है तो ब्रह्मा कुमारी इसका राज मेडिटेशन जरूर जरूर अनुभव करें आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन फाइव एट एट सुनते रहो मस्कराते रहो फिर मिलते हैं धन्यवाद ओम शांति मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है सार जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा जब भी छाने लगे अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा हर लम्हा दीप बंद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 मेरे बाबा हेसा मेरे बाबा भैस